सी आई ई -E टी एनसीईआरटी -E द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित एक पाठ की ध्वनि प्रस्तुति पाठ का शीर्षक है पहाड़ से ऊंचा आदमी 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा हम्म शायद यह चक्रा देने वाला सवाल होगा लेकिन बिहार के गया जिले के गेलौर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाज़ुओं और अपनी मेहनत से दिया पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है मजदूरी और कभी-कभार इधर-उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने-जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं गांव के लोगों के लिए भी वो एक हंसी के पात्र बन गए थे <laughs> दशम अली को पहाड़ तोड़ना है बेटा ऐसा कि ए क्या हो गया है ये पार्क हो रहे हैं दशरथ मांझी जी। जीवन संगनी फागुनी देवी का समय पर इलाज ना करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा धुन के पक्के दश्रत की अथक मेहनत बाईस साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड से एक रास्ता दूसरे गाउं तक निकल आया आखिर ऐसी क्या बात हुई? के दशरत को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई दरसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं देया था तब तक दशरत के गाउं से सबसे नजदी की वजीर गंज अस्पताल 90 किलो मीटर पड़ता था दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा तुम दुख को तोड़ दो बस अपनी आंखें और उनके सपनों से जोड़ दो जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामायिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया पाज छे साल तक दश्रत अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुरते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था। जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गलौर से वजीर गंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा पुअर मैनस ताजमहल कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया तब एक फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा कर ले गया था कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़ियां भी उसके साथ जुड़ गईं और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आती हैं इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी और मेहनत का शौक था ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था वे कहते थे कि जिंदगी भर फाकाकशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे-अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं ममा ही हमारे बीच नहीं है लेकिन क्या भी हमें उन मिथ की य पात्रों की याद दिलाते प्रतित नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं फिर बोचाहे प्रमिथयस हो यह भगीरत ऐसी शखसियत हैं जो मनुष्य की उददाम जीजी विष को प्रतिबिंभित कर रही होती है और... अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं अपने जीवन का दर्शन बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता पहाड़ से ऊंचा आदमी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पाठ समन्वय प्रमोद कुमार दुबे आलेख सुभाष गाताडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर कलाकार नीरज शर्मा ध्वनि नियंत्रण सतीश लाडे ध्वनि अंकन अमिताभ भट्टी और बटी लैंगलिंगडो तथा निर्माण एवं प्रस्तुति दाऊ दयाल चतुर्वेदी